अकबर बीरबल स्क्रिप्ट नंबर 3 एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ बाग में सैर कर रहे थे तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा बीरबल प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि देवता आकाश में महल बनाकर रहते थे हां हुजूर प्राचीन पुस्तकों में ऐसा ही लिखा है बीरबल हम भी आकाश में एक महल बनवाना चाहते हैं तुम हमारे लिए आकाश में एक महल बनवा दो हुजूर आकाश में महल बनवाने में बहुत धन खर्च होगा कोई बात नहीं बीरबल तुम्हें महल बनवाने के लिए जितना भी धन चाहिए खजाने से ले सकते हो लेकिन तुम्हें ऐसा महल अवश्य बनवाना पड़ेगा हुजूर मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए महल बनवा दूंगा बीरबल खजाने से रुपए लेकर चल पड़े बीरबल ने उन रुपयों से बहुत सारे तोते खरीदे अपने कुछ आदमियों से कहा कि उन तोतों को चूना लाओ पानी लाओ ईंट लाओ बोलना सिखा दो कुछ दिनों बाद दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल हम आकाश महल देखना चाहते हैं हुजूर मेरे कारीगर दिन रात महल बना रहे हैं बस हुजूर कुछ दिनों में पूरा महल बन जाएगा अरे भाई जितना महल बना है उतना ही दिखाओ अच्छा तो हुजूर मेरे साथ चलिए मैं आपको महल बनता हुआ दिखा देता हूं बीरबल बादशाह अकबर को नगर से बाहर कोले में덴 मिले गए एक आदमी को कहकर उन तोतों को आकाश में छोड़वा दिया सभी तोते आकाश में उड़ते हुए ईंट लाओ चूना लाओ पानी लाओ बोलने लगे बीरबल तुम तो कह रहे थे कि महल बन रहा है लेकिन हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हुजूर यह आकाश महल है और ऊपर आकाश में बनाया जा रहा है आप कारीगरों की आवाजें तो सुन रहे हैं ना हा हा लेकिन यह तो उड़ते हुए तोते बोल रहे हैं नहीं हुजूर यह तोते नहीं हमारे कारीगर हैं हुजूर आकाश में तो यही महल बनाते हैं एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर नाराज हो गए उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया बीरबल पास के गांव में जाकर छिप गए कुछ दिनों के बाद बादशाह को बीरबल की बहुत याद आई वो बीरबल से मिलने के लिए बेचैन हो उठे मानसिंह अपने सिपाहियों को भेजकर बीरबल की तलाश करो हम बीरबल से बातें करना चाहते हैं हुजूर मैं सभी सिपाहियों को बीरबल की तलाश में भेज रहा हूं बीरबल जहां कहीं भी होंगे सिपाही उन्हें ढूंढकर ले आएंगे कई दिन बीत गए सब सिपाही खाली हाथ लौट आए बीरबल का कुछ पता नहीं चला बादशाह ने कुछ सोचकर कहा मानसिंह राज्य में मुनादी करा दो जो आदमी आधी धूप आधी छाया में चलकर हमारे दरबार में आएगा उसेहं अपना मंत्री बनाएंगे हुजूर यह मुनादी मैं आज ही करवा देता हूं सारे राज्य में मुनादी करा दी गई कई सप्ताह बीत गए लेकिन कोई आदमी आधी धूप आधी छाया में चलकर दरबार में नहीं आया एक गांव में छिपे हुए बीरबल ने यह मुनादी सुनी तो वह अपने घर के मालिक से बोला सुनो भैया तुम दरबार में मंत्री बनना चाहते हो हां हां बनना चाहता हूं लेकिन भैया मंत्री बनने की शर्त बहुत कठिन है शर्त पूरी करने का तरीका तो मैं तुम्हें बताता हूं सेठ भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ भैया मैं आज ही दरबार में चला जाऊंगा सुनो एक चारपाई अपने सिर पर रखकर दरबार में चले जाओ उस चारपाई के कारण तुम्हारे शरीर पर आधी धूप आधी छाया रहेगी अरे वाह भैया वाह जुग-जुग जियो यह बात तो मैंने सोची भी नहीं थी वो आदमी अपने सिर पर चारपाई रखकर दरबार में पहुंच गया बादशाह उसे देखते ही चौंक पड़े उस आदमी ने कहा हुजूर मैं आधी धूप और आधी छाया में आया हूं अब आप मुझे अपना मंत्री बना लीजिए सचमुच तुमने हमारी शर्त पूरी की है हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे लेकिन पहले यह बताओ तुम्हें सिर पर चारपाई रखकर आने के लिए किसने कहा था किसने नहीं कहा हुजूर किसी ने नहीं कहा मैं अपनी बुद्धि से सोचकर आया हूं हुजूर तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हें अवश्य किसी ने कहा है अब अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो झूठ बोलने के अपराध में हम तुम्हें जेल में डाल देंगे नहीं नहीं हुजूर मुझे जेल मत भेजना मैं आपको सच-सच बता देता हूं हां हां जल्दी बताओ हुजूर कुछ दिनों पहले एक आदमी मेरे घर आकर ठहरा था उसी ने मुझे यह तरीका बताया है हां अब तुमने सच बोला है हम तुम्हें पुरस्कार देंगे तुम हमें उस आदमी के पास ले चलो हमें विश्वास है वो आदमी अवश्य बीरबल ही होगा बीरबल ही ऐसी बुद्धिमानी की बात कर सकता है बादशाह अकबर उस आदमी के साथ उसके गांव गए और बीरबल को अपने साथ ले आए बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था उसमें नौ रत्न और दूसरे बहुत से दरबारी बैठे हुए थे कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में आए उन्होंने आते ही बादशाह को सलाम किया आओ बीरबल आज इतनी देर में कैसे आए हुजूर आज मैं अपने रिश्तेदार के घर गया था उन्होंने मुझे दावत पर बुलाया था अरे वाह तो तुम दावत खाकर आ रहे हो हां हुजूर बहुत जोर की दावत हुई थी अच्छा यह तो बताओ उस दावत में क्या-क्या बना था हुजूर उस दावत में बहुत से पकवान और मिठाइयां बनाई गई थी हलवा पूरी रसगुल्ले मालपुए और हां बीरबल हमें अभी याद आया आज हमें बेगम के साथ कहीं जाना है बाकी बातें फिर कभी करेंगे अच्छा हुजूर फिर कभी सही बादशाह उठकर चले गए दो-तीन दिन के बाद बादशाह और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे तभी कुछ काम करते-करते बादशाह ने कहा बीरबल वो और क्या चीज थी आ, हुजूर और खीर थी अरे वाह बीरबल तुम तो बहुत बुद्धिमान हो हम तुमसे बहुत खुश हैं लो हम तुम्हें यह सोने का हार पुरस्कार में देते हैं बादशाह अकबर ने अपने गले से सोने का हार उतारकर बीरबल को दे दिया सारे दरबारी यह देखकर बहुत हैरान हुए उन्होंने सोचा शायद बादशाह को खीर बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने खुश होकर बीरबल को सोने का हार पुरस्कार में दिया है दूसरे दिन सभी दरबारी अपने-अपने घर से खीर बनवाकर लाए सब ने बादशाह को खीर दी अरे क्या बात है आप सब लोग आज इतनी खीर क्यों लेकर आए हुजूर आपको खीर बहुत पसंद है ना हम हमें खीर बहुत पसंद है ये आप लोगों से किस ने का? हुँ, हुँ, हुजूर, कल आप ने बीरवल के खीर कहने पर खुश होकर उन्हें सौने का हार दिया था इसलिए हम भी आज खीर बनवा कर लाए हैं अच्छा, तो आप लोग इसलिए खीर लेकर आए हैं ठीक है हम आप सब को पुरस्कार देंगे <laughs> सेना पति इन सब को ले जाकर जेल में बन कर दो <laughs> <तो। laughs> लेकिनहजूर हम तो आपकी मन पसंची ला <laughs> आप सब नखल ची है आप लोगों को पता नहीं हमने बीरबल की बुद्धिमानी का पुरस्कार दिया था वो सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं उन्हें सब बातें याद रहती हैं उन्हें बुद्धिमानी के लिए पुरस्कार दिया गया था और आप सबको नकल करने की सजा हुजूर हुजूर हुजूर हमसे गलती हुई हमें माफ कर दीजिए हुजूर फिर कभी बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करेंगे बहुत अच्छा इस बार हम आप सबको माफ कर देते हैं लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं कीजिएगा हां आप कभी नकल नहीं करेंगे अकबर बीरबल दिस इज स्क्रिप्ट नंबर 4 बीरबल अपनी लड़की की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करते थे एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम कहते हो तुम्हारी लड़की बहुत बुद्धिमान है हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है हां हुजूर सचमुच वो बहुत होशियार है हमें यकीन नहीं होता वो छोटी सी लड़की हर प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकती है हुजूर आप उसे बुलाकर स्वयं उससे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं ठीक है बीरबल कल तुम उसे दरबार में लेकर आना हम खुद उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे दूसरे दिन बीरबल दरबार में अपनी लड़की को लेकर गए बादशाह ने लड़की को पास बुलाकर कहा बिटिया हमने सुना है तुम बहुत बातें करती हो हां हुजूर थोड़ी बहुत बातें करती हूं बेटी थोड़ी बहुत का क्या मतलब होता है वो लड़की कुछ ना बोली उसने बादशाह की ओर देखा और एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसे खिलाने लगी उस छोटे बच्चे से बातें करने लगी बच्चा ने बीरबल की ओर देखकर कहा बीरबल तुम तो कह रहे थे कि यह लड़की हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है इसने तो हमारी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया हुजूर लड़की ने तो आपकी हर बात का उत्तर दिया है हम बिल्कुल नहीं समझे बीरबल लड़की ने कैसे उत्तर दिया है हुजूर जब आपने लड़की से पहला प्रश्न किया तो उसने एक बार आपकी ओर देखा फिर अपनी गर्दन झुका ली इस बात का मतलब है कि आप मुझसे बहुत बड़े और बुद्धिमान हैं इसलिए मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूंगी हां यह तो ठीक है हुजूर फिर आपने लड़की से दूसरा प्रश्न किया तो उसने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और खिलाना शुरू कर दिया इस बात का मतलब है कि जो मेरे से छोटे हैं मैं उनसे बहुत बातें करती हूं <laughs> सचमुच बीरबल लड़की बहुत बुद्धिमान है हम ही इसका संकेत नहीं समझ सके बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था सब लोग अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल यह बताओ धन कमाने में व्यापारी किस तरह से चालाक होता है और आम आदमी किस तरह से मूर्ख आ, हुजूर मैं जल्दी ही इसका पता लगा दूंगा यह कहकर बीरबल बाहर चले गए 3 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए उनके साथ एक व्यापारी और एक आम आदमी था दोनों की दाढ़ी बढ़ी हुई थी बीरबल ने दोनों को बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा हुजूर इनमें एक व्यापारी है और एक व्यापारी नहीं है अच्छा तो बताओ वीरबल इनमें चालाक कौन है और मूर्ख कौन हुजूर व्यापारी बहुत चालाक है और आम आदमी मूर्ख यह कैसे हो सकता है तुम गलत कह रहे हो नहीं हुजूर मैं सच कह रहा हूं आप कहें तो अभी आपके सामने यह बात सच करा देता हूं आ, हम अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहते हैं बीरबल ने एक पहरेदार से कहा कि व्यापारी को कुछ देर के लिए बाहर ले जाओ उसके बाहर जाने पर बीरबल ने आम आदमी से कहा बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है तुम इस दाढ़ी को कटवाने के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं लोगे हुजूर यह दाढ़ी तो खुदा की सबसे अच्छी चीज है मैं इसे नहीं बेच सकता अगर तुम दाढ़ी नहीं दोगे तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा हम तुम्हें दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं जल्दी बोलो अच्छा अच्छा हुजूर बस 10 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए 10 मुद्राएं लेकर दाढ़ी कटवाकर वो आदमी चला गया बीरबल ने व्यापारी को बुलवाकर कहा बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है तुम दाढ़ी के बदले में कितनी स्वर्ण मुद्राएं लोगे हुजूर आप क्या कह रहे हैं यह दाढ़ी तो हमारे खानदान की निशानी है और भला मैं इस दाढ़ी को कैसे बेच सकता हूं तुम्हें दाढ़ी कटवानी पड़ेगी नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे अच्छा तो हुजूर 20000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए और दाढ़ी ले लीजिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम तुम्हें 20000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और तुम अपनी दाढ़ी कटवाओ व्यापारी ने 20000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली बीरबल ने नाई से व्यापारी की दाढ़ी काट लेने के लिए कहा नाई ने व्यापारी की दाढ़ी काटने के लिए जैसे ही उसकी दाढ़ी पर हाथ लगाया वो नाई के मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला हे हट पीछे ओ मूर्ख तुझे मालूम नहीं ये दाढ़ी अब बादशाह अकबर की दाढ़ी है बेवकूफ उन्होंने कैसे एरे-गरे नतू खैरे की दाढ़ी समझा है यह बादशाह अकबर की दाढ़ी है खबरदार जो इसने हाथ भी लगाया तो हां व्यापारी की बात से बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया उन्होंने तुरंत व्यापारी को दरबार से बाहर निकाल देने के लिए कहा व्यापारी दाढ़ी कटवाए बिना ही बाहर चला गया पीरबल तुम तो कह रहे थे कि व्यापारी बहुत चालाक होता है और आम आदमी बहुत मूर्ख मुझे तो यह व्यापारी अधिक मूर्ख दिखाई देता है हुजूर व्यापारी ही अधिक चालाक है अब आप ही देख लीजिए आम आदमी ने अपनी दाढ़ी केवल 10 स्वर्ण मुद्राओं में कटवा दी और व्यापारी 20000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर भी अपनी दाढ़ी बचाकर ले गया हां बीरबल तुम्हारी ही बात सच निकली क्यों दोस्तों आया ना मजा आप सुनो एक और किस्सा एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कहो बीरबल सबसे उज्जवल कौन सी वस्तु है <laughs> बीरबल क्या बताएगा सरकार यह तो हम भी बता देंगे सबसे उज्जवल वस्तु है कपास और दूध हां हुजूर इनमें ना कभी कालापन आता है ना ही इनकी उज्ज्वलता में कहीं कोई संदेह कर सकता है कहो बीरबल यही उत्तर है ना तुम्हारा भी नहीं तो कहो बीरबल सबसे उज्जवल क्या है सबसे उज्जवल है दिन <laughs> तुम्हें यह सिद्ध करना होगा हां महाराज आप थोड़ी देर बाद यदि महल के अंदर वाले कमरे में जाएं तो आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा <laughs> वहां बीरबल ने कुछ उज्जवल दिन कमरों में बंद कर रखे हैं हम्म hmm, देखें आज बीरबल राजा को कौन सा करिश्मा दिखाता है <laughs> हां तो महल के इस कोने में इसी कमरे में आने के लिए बीरबल ने कहा था महाराज आइए चलिए अरे यहां तो अंधेरा है मैं हैं अरे ये क्या आ, आ, आ, ये ये ये क्या है यह बीरबल की कोई नई योजना है महाराज योजना नहीं महाराज मैं सामने के खिड़की खोल देता हूं ताकि पता चल सके कि क्या हुआ अरे यह क्या है एक कटोरी में दूध दूसरे में कपास सब उलट गया मैं यही बताना चाहता था महाराज कपास और दूध ही सबसे ज्यादा उजले होते तो आपको यह नजर आते और आपकी इन्हें ठोकर न लगती उलट जाने के बाद भी इनके बारे में तब तक ज्ञात ना हो सका जब तक सामने खिड़की ना खोली देखिए ना प्रकाश आते ही दूध और कपास के बारे में पता चल सका इसलिए दिन ही यानी दिन का प्रकाश ही सबसे उज्जवल है प्रकाश से उज्जवल कोई भी नहीं यह सुनते ही दोनों दरबारियों की गर्दन झुक गई अकबर बीरबल स्क्रिप्ट नंबर 5 बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था बादशाह को दरबार के कामों से फुर्सत मिली तो उन्होंने बीरबल से कहा बीरबल हमने सुना है कि दुनिया में बहुत से मूर्ख हैं हां हुजूर मूर्खों की कमी नहीं है बीरबल हम चाहते हैं कि तुम ऐसे मूर्खों की सूची बनाओ उस सूची में सबसे बड़े मूर्ख का नाम सबसे पहले होना चाहिए मैं कुछ ही दिनों में मूर्खों की सूची बनाकर आपको दिखा दूंगा हुजूर बस फिर क्या था बीरबल ने मूर्खों की सूची बनानी शुरू कर दी कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुमने मूर्खों की सूची तैयार कर ली जी हां हुजूर बस सबसे बड़े मूर्ख का नाम लिखना ही बाकी है वो भी 1-2 दिन में लिख दूंगा फिर कुछ दिन बाद ही दरबार में अरब देश से एक व्यापारी आया वो घोड़ों का व्यापार करता था उसने बादशाह को कुछ अरबी घोड़े दिखाए बादशाह को वे घोड़े पसंद आए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए व्यापारी हमें बहुत से अरबी घोड़े चाहिए क्या तुम हमारे लिए और घोड़े ला सकते हो जी हां हुजूर जितने चाहें अरबी घोड़े मंगा लीजिए मैं ले आऊंगा अच्छी बात है तो तुम 50 अरबी घोड़े और ले आओ बस हुजूर 50 घोड़े ठीक है मैं जल्दी ले आऊंगा लेकिन हुजूर वो लेकिन क्या वो हुजूर वो उन घोड़ों की कीमत अगर पहले मिल जाती तो आहा घोड़ों की कीमत हम तुम्हें अभी दिला देते हैं बादशाह ने व्यापारी को 50 घोड़ों की कीमत के तौर पर सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दे दी वो व्यापारी मुद्राएं लेकर चला गया व्यापारी के जाते ही बीरबल ने अपनी मूर्खों की सूची में सबसे पहले बादशाह का नाम लिखकर सूची उनके सामने रख दी हुजूर आज यह सूची पूरी हो गई है इसे देख लीजिए पीरबल इस सूची में हमारा नाम सबसे पहले हमने ऐसी कौन सी मूर्खता की बात की है हुजूर गलती माफ करें मैं बहुत दिनों से सबसे बड़े मूर्ख के नाम की तलाश में था इधर-उधर घूम रहा था लेकिन मुझे कोई नाम नहीं मिला था आज दरबार में मुझे आपका नाम मिल गया हाँ तुम्हारी बात समझे नहीं बीरबल हमें सारी बात बताओ हुजूर अभी आपने व्यापारी से कुछ घोड़े खरीद कर उनको स्वर्ण मुद्राएं दी वो तो ठीक है लेकिन आपने 50 घोड़ों के लिए व्यापारी को धन दिया मगर उसका नाम पता भी नहीं पूछा यदि वो व्यापारी फिर कभी लौटकर नहीं आए तो आप क्या करेंगे अरे हां बीरबल ये बात तो हमने सूची भी नहीं हुजूर इसलिए मैंने आपका नाम <laughs> हाँ तो दोस्तों सुनी तुमने सबसे बड़े मूर्ख की कहानी अब तुम भी हर काम सोच समझ कर करोगे फिर तुम्हे कोई नुकसान नहीं होगा और हाँ तुम्हे कोई मूर्ख भी नहीं क एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से खुश होकर उसे जागीर देने का वादा किया लेकिन कुछ दिन के बाद बादशाह अपना वादा भूल गए एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में घूमने निकले रास्ते में एक ऊंट को देखकर वो बोले बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो हमारी हर बात का उत्तर दे सकते हो लेकिन आज हम तुमसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका तुम उत्तर नहीं दे सकोगे हुजूर मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा अच्छा वीरबल तुम यह बताओ कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है अगर तुम इस प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे सके तो हम तुम्हें मूर्ख मान लेंगे हुजूर एक बार ऊंटों ने इसी आदमी को एक जागीर देने का वादा किया था ऊंट अपना वादा भूल गए बस तभी से इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई उस ब्यूटीफुल सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो आज तुमने अपनी बुद्धिमानी से जागीर देने की हमारी बात हमें याद दिला दी हम आज ही तुम्हें जागीर देते हैं एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल जरा बताओ तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जी वो अरे जो सिर क्यों झुका लिया यदि तुम्हें श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए तो हम दे सकते हैं जी श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जिसके आगे सब सिर झुकाएं जिसके आगे बादशाह भी सिर झुकाए लेकिन बादशाह का सिर किसी व्यक्ति के सामने क्यों झुकेगा बादशाह तो बादशाह होता है बीबल क्या हम भी किसी के सामने सर झुकाते हैं हां हा, महाराज नहीं ऐसा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है महाराज आपके पास भी है क्या जिसके सामने हम भी सिर झुकाते हैं उसका नाम बताओ वरना हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे हुजूर उसका नाम है नाई <laughs> आपका शाही नाई वो व्यक्ति है जिसके आगे आप बाल कटवाने के लिए सिर झुकाए बैठे रहते हैं हुजूर सच मेंबल तुम्हारा भी जवाब नहीं हां तो दोस्तों हंसना तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन हंसने के साथ-साथ बीरबल की सूझबूझ की भी वाह-वाह करना मत भूलना तो अब सुनो अकबर बीरबल का एक और किस्सा बीरबल यह कैसी तलवार है किस जमाने की है इसमें तो जंग भी लगा हुआ है शायद مدتوں से इस्तेमाल नहीं हुई जरा यह तलवार देखें लीजिए तलवार हाजिर है क्यों बीरबल यह तलवार हमें दोगे हुजूर यह तलवार तो आप ही की दी हुई है मेरे बाप दादा की निशानी है जैसे यह मेरे यहां वैसे ही आपके यहां रहेगी बल्कि आपके संग्रहालय में तो यह और अधिक सुरक्षित रहेगी महाराज यह कहकर बीरबल ने अपनी तलवार राजा अकबर को दे दी लेकिन अकबर तो मजाक कर रहे थे इसलिए उन्होंने हंसते हुए तलवार बीरबल को वापस कर दी बीरबल समझ गए कि अकबर उनका मजाक उड़ा रहे थे बीरबल भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी राजा अकबर को इस मजाक का ठीक जवाब दिया और राजा अकबर से तलवार लेकर हैरानी से उसे जांचने लगे अकबर ने बीरबल को तलवार की जांच करते देखा तो पूछा बीरबल इस तलवार को बार-बार उलट-पलट कर क्या देख रहे हो क्या तुम्हारी तलवार बदल गई है हुजूर तलवार नहीं बदली यही मेरे आश्चर्य का कारण है मैंने सुना था पारस का स्पर्श पाते ही लोहा सोना हो जाता है आपके पारस रूपी हाथों को छूकर भी यह लोहे की तलवार सोने की क्यों नहीं हुई इसीलिए मैं इसे ध्यान पूर्वक देख रहा हूं हुजूर बार-बार टटोल -बार रहा हूं <laughs> असल में यह अब खरा सोना तो हो चुका है लेकिन मेरी नजर कमजोर होने के कारण ही <laughs> मुझे दिखाई नहीं दे रही हुजूर बीरबल <laughs> <laughs> हम तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हैं हम तुम्हें इस तलवार के तौल की स्वर्ण मुद्राएं देते हैं एक दिन बादशाह अकबर के मन में आया कि आज बीरबल का मजाक बनाया जाए यह सोचकर बादशाह ने पहरेदार से कहा पहरेदार जी तुम अभी बाजार जाकर अंडे ले आओ हुजूर कितने अंडे ले आऊं इस दरबार के सभी लोगों को एक-एक अंडा हम देना चाहते हैं इन सब को गिन लो और उतने ही अंडे ले आओ जी अच्छा थोड़ी देर में पहरेदार बहुत से अंडे ले आया बादशाह ने दरबार में सभी को एक-एक अंडा बांट दिया तभी बीरबल दरबार में पहुंचे आओ बीरबल आज तो तुम बहुत देर से आए हुजूर रास्ते में घोड़ा गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए आने में कुछ देर हो गई ओ कोई बात नहीं बीरबल कल रात मैंने एक सपना देखा था किले के तालाब में डुबकी लगाकर जो आदमी एक अंडा निकाल लाता है वो बहुत बुद्धिमान होगा लेकिन जो अंडा नहीं निकाल पाएगा वो आदमी मूर्ख होगा अच्छा यह बात है हुजूर तभी तो सबके हाथों में एक-एक अंडा दिखाई दे रहा है बीरबल दरबार के सभी लोग एक-एक अंडा निकालकर अपनी बुद्धिमानी का सबूत दे चुके हैं अब तुम तालाब में डुबकी लगाओ और अंडा निकालकर अपनी बुद्धिमानी का सबूत दो हुजूर मैं तालाब में डुबकी लगाकर अंडा कैसे निकाल सकता हूं क्यों क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो मूर्ख हो मूर्ख नहीं हुजूर मैं तो बुद्धिमान हूं लेकिन मुर्गी नहीं हूं हुजूर क्या मतलब हुजूर ये सब लोग तो मुर्गियां हैं जो अंडा निकाल लाए मैं तो हुजूर मुर्गा हूं मैं अंडे कहां से सकता हूं बहुत खूब बीरबल हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो बहुत बुद्धिमान हो बहुत बुद्धिमान हो बहुत बुद्धिमान हो